ओ नमो भगवते वासुदेवाय मो वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय आज सुबह इस श्रवण कीर्तन शिविर का प्रथम सत्र का प्रारंभ में हम सर्वप्रथम ओहे वैष्णव ठाकुर उसके पश्चात श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया दयाक मोरण और उसके पश्चात जशोमती नंदन ब्रज बर नागर ये ये तीनों कीर्तन गयी हैं तो ये मंगलाचरण कहते हैं तो पहले वैष्णव गुरुजनों को प्रणाम करना है और हमारी गोरिया वैष्णव रीति में चैत उसके पश्चात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके श्रेष्ठ पृष्ठ पार्षदों का प्रणाम करना है और उसके पश्चात स्वयं भगवान कृष्ण का प्रणाम करना है चैतन्य चरतामृत का प्रथम श्लोक है वंदे गुरून् ईशक्ता ईशा ईशावत प्रकाशा तथक्ति कृष्ण चैतन्य संगत तो श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु हे श्री चैतन्य चरितमृत का विषय है परन्तु चैतन्य महाप्रभु कैसे समझना है इनके भक्तों अवतारों पार्षदों शक्तिया के साथ चैतन्य तत्व पूर्ण होते हैं भगवान का मतलब सर्वशक्तिमान तो भगवान को समझने के लिए और भगवान की यथार्थ पूर्ण सेवा करने के लिए भगवान इनकी शक्तियां के साथ उपासित होने चाहिए तो इसलिए हम पहले वैष्णवों की कृपा की याचना करना है प्रणाम करना है वैष्णवों और उसके पश्चात विष्णु वैष्णव का मतलब विष्णु देवता इति वैष्णव तो अभी हम श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सट गोस्वामी जन्म की स्तुति की सद गोस्वामी अष्ट हमारा संप्रदाय इस संप्रदाय जिसमें पूर्वाचार्यों की कृपा से हम प्रयास करते हैं कृष्ण सेवा करना मूलाचार्य है रूप सनातन और इनके साथ भट्ट रघुनाथ जीव गोस्वामी भट्ट राघुनाथ दास गो दास रघुनाथ और तत्कालीन वैष्णव में वृंदावन में प्रसिद्ध बीते लोकनाथ गोस्वामी, भूगा गोस्वामी इत्यादि भक्तों तो वैष्णव की कृपा से हम भगवान की सेवा मिल सकती हैं। इस बहुत ही महात्व पूर्ण शिक्षा इस आधुनिक युग में आधुनिक युग का मतलब इस कल युग में विशेषकर श्री रामानुजाचार्य और इनकी संप्रदाय में महान महान आचार्य गण के द्वारा प्रचारित और प्रकाशित था और इस बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा चैतन्य महाप्रभु इनकी गोरिय संप्रदाय में hmm. रहन किया है hmm. हम यहाँ पर इस कृष्ण क्षेत्र श्री डाकोर में उपस्थित है ये कृष्ण भगवान का क्षेत्र है तो कृष्ण भगवान कैसे सेवित होते हैं वैष्णवों के द्वारा विशेषकर इस समय हमारा शिल का स्मरण और संग स्मरण, जो सदाइव होने चाहिए तो विशेषकार चूंकि शिल प्रभपात का ठेड भाव महोत्सव सामने हैं इसलिए विशेषकार गुरु तात्मा और शिल के बारे में हमारी विशेष चर्चा होने चाहिए और श्रील प्रत का स्मरण जो सदैव होने चाहिए तो तीव्र अति तीव्र होना चाहिए गुरु तत्व गुरु शब्द का अर्थ है अज्ञान थीरंध से ज्ञान शलाक यक्ष नो हमको ज्ञान चक्षु प्रदान करने से हम अज्ञान का दोष से बचाते हैं वो ही गुरु है गुरु एक तत्व है अनेक रूप में प्रकट होते हैं हमारी वैष्णव वायस्तवृत्ति में हम दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु बात प्रदर्शक गुरु विशेषकर ये तीन को विशेष आधार करते हैं सामाजिक रीति में भी माता पिता भी गुरु है परंतु वास्तविक गुरु वो है जो हमको कृष्ण तत्व ज्ञान भगवत सत्व विज्ञान प्रदान करने से और जो कृपा सागर से जल सेचन करने से अर्थात हमको कृष्ण की कृपा प्रदान करने से उधार कहते हैं वो ही गुरु है तो महान महान गुरु जन है श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सद गोस्वामी आचार्य गण महान महान आचार्य गण जैसे हैं आधुनिक युग में भक्ति विनोदी तो सौदास बाबू बाबूजी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर और हमारा परमाराध्या श्री गुरु चरण शील ऐसी भक्ति भैया संघ को उपाध्य सब महान महान आचार्य है और यही सब महान आचार्यों का आदेश शीरा आध्या करके हम भी प्रयास करते हैं वो ही शिक्षा जो शिल प्रोपा के द्वारा हमें मिले तो दूसरों को भी प्रदान करना प्रदान करना hmm. तो इसलिए गुरु के पास जानना चाहिए तद विज्ञानार्थम सगुरु में बागित विज्ञान, विज्ञान प्राप्त करने का अर्थ गुरु के पास जानना चाहिए आजकल गुरु विषय के बारे में बहुत भूल धारणा प्रचलित है शिल प्रभ की कृपा से हम समझ सकते हैं कि गुरु का मुख्य लक्षण है जो भगवत विज्ञान का दाता है वो केवल दाता नहीं है वो स्वयं स्वयं आचरित है ये न के हम जो तो केवल मुंह उपदेश नहीं देते हैं तो वो चरित्र से भी अपने चरित्र से भी उपदेश देते हैं शिलो प्रभुपत वो उदाहरण दिए थे कि एक व्यक्ति यदि अपना लाड़का को सिगरेट नहीं पीना उपदेश देना चाहते हैं तो स्वयं सिगरेट पी के ही उपदेश देने से कुछ फायदा नहीं हो जो मैं बलगता हूं थुम खड़ो जो मैं खड़ता हूं मत खड़ो ऐसे शिक्षा नहीं होगी तो गुरु तो शिक्षा देते हैं शास्त्र के अनुसार गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार इसमें मेंटल स्पेक्युलेशन नहीं होना चाहिए जो शिलोप्रपात की पुस्तक है अंग्रेजी में पढ़ते हैं और शिलोप्रपात की कथाएं सुनते हैं अंग्रेजी में वे बार बार इस शब्द या दो शब्द मिलते हैं मेंटल स्पेक्युलेशन अर्थात मानसिक कल्पना आध्यात्मिक जीवन में मानसिक कल्पना नहीं चलेगी। और थम सगुरु में बा गुरु कौन है जो विज्ञान दाता है श्रील प्रपद एक और उदाहरण देते कि जो सच है तो सच ही है और जो सच बोलते हैं वो यथार्थ वास्तविक गुरु ही है जैसे टू प्लस टू इक्वल्स फोर जो बोलते हैं वो शिक्षा जो देते हैं वो शिक्षा पूर्ण ही है और यदि कोई मानसिक कल्पना से बोलते टू प्लस टू इक्वल्स फाइव वो तो शिक्षक नहीं है गुरु नहीं है इसलिए वो गुरु तो वैष्णव होना चाहिए क्योंकि सच है कि विष्णु कृष्णा, भगवान ही है क्या प्रमाण है शास्त्र प्रमाण ही है इससे गुरु तो जो भी बोलते हैं तो शास्त्र से प्रमाण भी देखते हैं जिससे हम समझ सकते कि वो जो भी बोलते है वो प्रमाणिक ही है काल्पनिक नहीं है आचार्यवान पुरुष वेद यही शास्त्र का उल्लेख है जो आचार्यवान है अर्थात जो शिष्य है जो आचार्यों की वाणी सुने हैं तो वो जानते हैं वेद क्या है विद्या क्या है तो गुरु के पास जाकर हमें शास्त्र ज्ञान सीखना चाहिए और वो ज्ञान के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए तो आजकल आधुनिक यंत्र विद्या प्रचलित है अभी आज दोपहर शिलोप्रभा की एक कथा सुने और बहुत पहले है मैं एक बार सुना था एक भक्त से कि शिलोप्रभा ने कहा कि ये यंत्र विद्या जो आजकल टेक्नोलॉजी बोलते थे वो असुरों के लिए है और इस बार आज सुना था कि शिलोपरा एक लेक्चर में ऐसे बल है कि पूर्व काल में ऋषि गण की रुचि थी ब्रह्मा विद्या में मैं कौन हूं कहा से आया हूं परम सत्य क्या है ब्रह्म विद्या में थट फर थे और कैसे मशीन बनाना है यंत्र विद्या वो असुरों के लिए था और आजकल यंत्र का युग चल रहा है यही सभ्यता आशुरिक सभ्यता ही है क्योंकि यंत्रों का उत्पादन करने में लोग की बहुत रुचि है और ब्रह्मा विद्या में इतनी कम रुचि है कि उसके बारे में ज्यादा लोग तो कुछ भी एक बार जीवन में नहीं सुना ब्रह्मा यदि हम ब्रह्मा विद्या कहेंगे कितना लोग वो शब्द समझ लेंगे और यदि हम कहेंगे ब्रह्मा विद्या तो उसका आठ लोग सोचेंगे ये इस कुछ मानसिक कल्पना जो है जो आजकल एक यंत्र का माध्यम से टीवी का माध्यम से बहुत प्रचारित और प्रसारित होते हैं। हम सब भगवान है भगवान कोई नहीं है ऐसे इस प्रकार अलग अलग प्रकार का गलत मत है। और वास्तविक ब्रह्मा विद्या है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं चिवेश रूप होत्योदास शब्दों में ब्रह्म विद्या का उपसंहार है कृष्णस्तु भगवान स्वयं चिवेश्वरूप हो कृष्ण नृत्य दास तो आज यंत्र विद्या से हम बहुत पुस्तक मिल सकते प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस से बहुत बहुत पुस्तक उपलब्ध है और इंटरनेट पर भी और डिजिटल फॉर्मेट में भी अलग अलग पुस्तकें मिलती है जो तो छान्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु की चेतावनी है यही उपदेश है कि बोई फोख हिन्दी में क्या बोलते है? बोई फोखा वो ऐसे ऐसे खेड़ जो किताबी खेड़ किताबी खेल होने से आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं होते जीवन का क्या उद्देश्य है और हमें क्या कहना है तो समाज नहीं जाते बात यही थी कि चैचन्य महाप्रभु यौवन वायस में विवाह खन्या के पश्चात प्रथम बा विवाह करने के पश्चात पूर्व बांग्ला गाय आज का बांग्लादेश बोलते है और वहां पर एक ब्राह्मण मतलब वो विशाल देश है और एक जगह में एक ब्राह्मण फमा नदी के किनारे में रहते थे तपन मिश्र उनका नाम था और उन्होंने बहुत बहुत बहुत बहुत पुस्तक पढ़ ले है और जितने भी पढ़ते थे सा और भी विभ्रमित हो जाते क्योंकि तो एक पुस्तक में एक सिद्धांत है दूसरे पुस्तक में दूसरा सिद्धांत है और इस प्रकार नानावृष यस्य मथंग न भिन्नम अलग अलग मत है और सब जो अलग अलग धारणा बोलते हैं है तो पूरा विश्वास से बोलते सच ही है कि कोई भगवान नहीं है रिकॉर्डिंग हो गए भक्ति विकास स्वामी नास्तिक बन गए हैं अभी कुछ आ गए यही लेके ये खाली एक उदाहरण है कि आगे खो ऐसे बहुत विश्वास के ऐसा कहते कोई भगवान नहीं है जो लो जो ओ ओ कोई भगवान तो नहीं है हो वे दूसरा वक्त आएंगे भगवान ही है ओ हो भगवान ही है तो ऐसा काले युग में लोग का मन बहुत दिला होते हैं गा एक आदमी आएंगे कुछ बार कहेंगे वो विश्वास करेंगे और दो मिनट के बाद दूसरे आदमी आएंगे वो दूसरी बार कहेंगे वो ही विश्वास करेंगे ये बुद्धि ही न था आक्षण ही है कल योग का एक लक्षण ही है मंद बुद्धि तो थापन मिश्रा विचार था कि यदि मैं बहुत बहुत पुस्तक पढ़ूंगा तो उससे मैं निश्चय कर सकूंगा साध्य साधन तत्व ईश्वर साध्य साधन तत्व अर्थात साध्य क्या है अर्थात जिससे और जिसका उद्देश्य से हम साधना करते हैं अर्थात परम गति क्या है वो ही साध्य या चैचन्य महाप्रभु का अन्य शब्द में प्रयोजन तत्व ही है और साधना है वो अभ्यास जिससे उस साध्य परम सिद्धि मिल जाती है तो वो ब्राह्मण था मिश्रा बहुत विभ्रमित था क्योंकि अलग-अलग मत विचार करने से क्या है परम सिद्धांत तुम तो निश्चय नहीं नहीं कर सकता तो एक बात स्वप्ने में एक दिव्यानारी माता सरस्वती की अभिव्यक्ति वो थपन मिश्र को बोली तो यही सब मानसिक जंजाल से मुक्त होने के लिए इतने से फुस्तक फरने से कुछ नहीं होगा तो तुम्हारा परम भाग्य से तुम्हारे निकट में साध्य साधन तत्व स्वयं मूर्तिमान आया है निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु का संयस ग्रहण करने के पहले वे निमाय पंडित नाम से व्याख्यात तो वो दिव्या नारी छपन मिश्रा को बोली वो निमा फंड के पास जाकर पूछो और तुम यथार्थ पूर्ण उपदेश सिद्धांत मिलेगा तो सुबह उठके वो छपन मिश्रा निमाई फंड के पास जाकर साधना छात्र के बारे में पूछो क्या है साध क्या है साधना मतलब जीवन की परम गति क्या है और कैसे प्राप्त होती है तो चैतन्य महाप्रभु का उत्तर था साध्य साधन तत्व जी खिचु सक हरिनाम संकीर्तन मिले बैसख साध्य साधन तत्व समस्त विषय साध्य साधन थे किू वो पूरा विराट विषय जो है वो विषय जिस पर अनादिकाल से सब बड़े बड़े पंडित मुनि ऋषि संत साधु योग उसके ऊपर चर्चा करते हैं वो सभी तत्व पूर्ण होते हैं हरि नाम संकीर्तन में चीत महाप्रभु और भी बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे प्रभु कहे कह महामंत्र जप यहाप किया सबे कृबंध यहा सर्व सिद्धि हिबा सर्व ख चेचन महाप्रभु बोल है कि ये है महामंत्र so, इस मंत्र का निरंतर जापना चाहिए और निर्बंध निर्बंध यही एक असाधारण शब्द है जिसका अर्थ शुलभक्ति सर स्व ठाक व्य के इसका अर्थ है कि भक्ति योग का सब नियम पालन करके हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए अर्थात ऐसा नहीं चलेगा हरि नाम संकीर्तन करना उसके बाद विधि सेवा करना जो मैं बांग्लादेश में कही बात जाकर कि जो कीर्तन करते है तो बहुत भाव प्रकट करके उसके बाद बीड़ी सेवा करते है और वैष्णव वाईशनाव, और वैष्णवी ये सब कीर्तन के पास आते है और बीड़ी अर्पण करते हैं वैष्णव सेवा ऐसा निर्बंध यहाँ हो सर्व सिद्धि हो सभा सबका परम सिद्धि हो जाएगी हरिनाम संकीर्तन से सर्व खन कहो नाम विधि नहीं तो सब विधि संपूर्ण होते है सदाव हरिनाम संकीर्तन करने में तो हमारा शिल की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पृथ्वी ते आचे आगरा आदि ग्राम चौथन आगरादिग्राम सवत्र प्रछा वो भविष्यवाणी पूर्ण हो रही है और कम से कम यहाँ पर डाकोर में लोग यात्रियों और डाको निवासी हो हमको देखे हरि कृष्ण बहुत गुजरात में डाकों के बहा ज्यादा जागह में लोग हमको देखे जय स्वामी नारायण बहुत बड़ी दुख की बात है जो और है तो स्वामीनारायण कौन है तो कुछ भी जानकारी नहीं है गुजराती एक भगवान है ऐसे ही गुजरात का खुद भगवान भी है एक और भी है दादा भगवान ऐसा ही सब राष्ट्र का अलग अलग भगवान है एक नया राष्ट्र है नहीं तेलंगाना तेलंगाना का भगवान कौन है डोंगी कहते हुए भगवान भगवान है कृष्ण वही साई है जो सबको उसे कहना चाहिए तो श्रील प्रभु पर आज पाश्चात्य देशों में भी प्रचार किया है कि कृष्ण भगवान ही है भारतीय लोग का सौभाग्य है कि आप का सौभाग्य है कि आपकी संस्कृति में कि कृष्ण भगवान है वो निर्धारित है परंतु आपका दुर्भाग्य भी है कि वो कृष्ण भगवान को चौड़ के लोग अभी अलग अलग बाबा बापा इत्यादि को भगवान जैसे मानते हैं तीन चार दिन पहले वडोदरा महानागरी में एक सौराष्ट्र में देखा वो दिवाली नवा के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिमा था वो साईं बाबा का और लगभग एक साल के पहले राजमंडल में था राजमंडल तो कृष्ण का स्थान ही है तो वहां पर भी देखा साई बाबा का फोटो तो आशा है डाको में तो नहीं होगा लेकिन अज्ञान का कारण से यही सब होते हैं किसी भी पाश्चात्य देश की ऐसे पुस्तक में जिसमें हिंदू धर्म वो विषय की चर्चा है तो आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में अलग अलग मत है जिनमें शंकराचार्य का अद्वैतवाद प्रमुख ही है और वास्तव में वो सही है शंकराचार्य का प्रभाव अभी तक इतना सा है कि यदि हम किसी से बात करेंगे तो ज्यादा लोग का कुछ भी जानकारी नहीं धर्म के बारे में लेकिन सब सोचते है मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ बहुत कुछ जानता हूँ तो दो तीन बार आस्था टीवी पर देखा वो एक स्वामी जो बकवास बलने वाला है तो बकवास बलने में बोला की सब कुछ एक ही है सब भगवान ही है जो भी करते हो वो ही धर्म है जो भी कुछ हुआ था वो अच्छा था जो भी हो रहा है वो अच्छा है और जो भी होगा सब अच्छा होगा ऐसे ये सब का प्रचार होते हैं तो यदि हम श्रील प्रभपात के सही अनुयाई हैं तो हमारा लक्ष्य होने चाहिए कि बहुत थोड़ा समय में ये सब पास पाश्चात्य देश के पंडित जब हिंदू धर्म वो हिंदू धर्म क्या शब्द है वो दूसरी बात है तो हिंदू धर्म की चर्चा में कहेंगे कि उसमें बहुत मत है जिसमें सबसे प्रभावशाली है वैष्णव शुद्ध वैष्णव मत की कृष्ण तो भगवान ही है तो यदि हम शिल प्रभुपात के साही अनुयायी है तो उसलिए हम प्रयास करेंगे तो सबको अस्वस्थ करेंगे कि कृष्ण ही भगवान है कठिन ही है क्योंकि कृष्ण भोले से जीव अनादिहिर्मुख अनादि काल से हम सब कृष्ण बहिर्मुखी है फिर भी हमारा प्रयास होने चाहिए उस प्रयास में शिल की पुस्तक का वितरण मुख्य उद्योग है शिल ने कहा कि कृष्ण भक्ति प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण है मेरी दिव्य पुस्तके का वितरण करना तो यादि हम शिल के सही अनुयायी होने चाहते हैं तो हम शिल प्रभुपद की उपासना करेंगे इस प्रकार इनकी पुस्तक की उपासना करने से क्योंकि शिल प्रभुपाद इनकी पुस्तक से अभिन्न है गुरु दो अभिव्यक्ति में उपस्थित है एक है वाणी और दूसरा है वपू वपू का मतलब रूप और वाणी का मतलब जो वे कहते हैं उनकी शिक्षा जो तो दोनों में सबसे महत्वपूर्ण है उनकी वाणी उनका रूप एक स्थान पर एक समय में उपस्थित होता है और इस भौतिक संसार की विधि के अनुसार वो रूप का फायदा होता है और जो हम बोलते है अविभाव और कुछ दिन के बाद उसका थिरुभाव है परंतु उनकी वाणी जो शास्त्र वाणी है वो सर्वव्यापी है और सर्वकालीन भी है इसलिए हम आज भी अभी तक बोलते हैं कि शिल प्रोपात हमारा गुरु है तो वो शिलो प्रोपा कहा है इनकी वाणी में ही उपस्थित है और हम इनके यथार्थ शिष्य होएंगे यदि हम प्रयास करेंगे उनकी वाणी क्या है उसको समझना तो कैसे समझना है उनकी दिव्य पुस्तक है का अध्ययन करने से वो खाली अध्ययन करने से वो ज्ञान सिद्ध नहीं होते दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित उनकी कृपा से वो ज्ञान सिद्ध होते है हमारा हृदय में तो वो ज्ञान लेके हमें प्रचार करने चाहिए उनकी पुस्तकें का वितरण करने चाहिए यही शिल प्रोपात की उपासना ही है और कौन गुरु है गुरु है जो इनके गुरु से जो भी शिक्षा मिली वो शिक्षा दूसरों को देना है तो आजकल यंत्र विद्या का योगदान से हम बहुत बहुत बहुत पुस्तक पढ़ सकते हैं वैष्णव पुस्तक बहुत उपलब्ध है परंतु जिससे हमारी अप्राकृतिक दृष्टि और हमारा अप्राकृत विश्वास मजबूत होगा अविचलित होगा इसलिए हमें विशेष का शील प्रौपद की पुस्तकें बार बार पढ़ना चाहिए और उनके सब उपदेश के अनुसार जीवन बीतना चाहिए मेंटल स्पेक्यूल मानसिक कल्पना से हमारा कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता तो शिल प्रोपाद वो हमको जो ज्ञान दिए थे वो सब संकलित है इनकी पुस्तक पुस्तकें में तो वो सभी पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए मैं भी पुस्तक लिखता हूं श्रील प्रभापात का आदेश के अनुसार परंतु समझना चाहिए कि सब कुछ जो मैं लिखता हूं और श्रील प्रभुपात के अन्य अनुगामी जन लिखते हैं वो सब तो पूरा श्रील प्रभुपात का सहमत होने चाहिए श्रील प्रभात की सेवा में होने चाहिए और उसमें कुछ भी मानसिक कल्पना नहीं होना चाहिए विशेषकर जो नया है इस कृष्ण भक्ति श्रील प्रभात की कृष्ण भक्ति अभियान में तो उनके लिए विशेषकर केवल शिल प्रपद की पुस्तकें पढ़ने चाहिए तो अन्य शास्त्रों में भी पूर्वाचार्यों की शास्त्र में भी हो या ठीकाओं में भी वो सब कुछ एकदम शास्त्र के अनुसार होते हुए भी तो हमारा अज्ञान अधक्ष का कारण से बड़ी संभावना है कि पूर्वाचार्यों की पुस्तकें पढ़ने से हम विब्रमित विभ्रमित होगे मौलिक सिद्धांत जो शिल प्र हमको प्रदान किए हैं उसको नहीं समझ के यदि हम प्रयास करते हैं वो बहुत उच्च विचार समझना तो फल नहीं होगा सिद्धि फल होगा विभ्रमित मन तो इसलिए आचार्य उपासना आचार्य की उपासना होती है वो आरती करने से पुष्पांजलि करने से भोग चरण यही सब करने है परंतु आचार्य उपासना में प्रथम और मुख्य विधान है उनकी वाणी सुनना ग्रहण करना हृदयंगम करना और उसके अनुसार जीवन बीतना यदि ऐसी बात में हम एकदम स्थिर हैं तो हमारा परमार्थ का अनुसंधान की सफलता निश्चय ही है और यदि हम प्रयास करते है अति बुद्धिमान हो हम। यदि हमारा विचार शिल प्रोपाल से अलग है तौर होते हुए तो वो धार्ष्य से हमारा पतन होते हैं तो कृष्ण भक्ति मार्ग सरल ही है परंतु उसमें विपत्ति भी होती हैं। सूरज धारा निशिता दुराध्या दुर्गम पथ स्थित कव योगी श्रुजी की वाक्य है उचिष्ट जाग्रत, प्राप्य राम निबोधता तो उठो जागो इस मानव जीवन में क्या प्राप्य है उसके बारे में समझ लो वो क्या है आत्म थत्व ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान परंतु होशियार भी होने चाहिए सावधानी होने चाहिए क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन एक उसको जैसे एक ब्लेड का तीव्र धार है तो शेविंग में यदि हम थोड़ा थोड़े पूरा सचेतन न हो तो कट जाएगा तो उस प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर भी हमें पूरा सचेतन होना चाहिए यदि हम विचार करते हैं कि मैं पहले से बहुत कुछ जानता था तो हम सही शिष्य नहीं हो सकते पुष्प ज्ञान से भक्ति थक हृदय में प्रकाशित नहीं होते कैसे प्रकाशित होते ये वे पराभक्त्य, भक्त यथा देव तथा गुणव थिता है प्रकाशन थे महात्मा कृपा से कृपा से वो दिव्य ज्ञान जिससे हम अज्ञान से भी मुक्त होते वो कृपा से हृदय में प्रकट होते हैं और किस प्रकार का भक्त का हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित होगा खपत जिनका हृदय में पूरा विश्वास है पूरी भक्ति है भगवान और गुरु ये वे पूरा भक्त यथा दैवे तथा गुरो गुरु जानो और भगवान में जो पूरा विश्वास करते हैं तो वो भाग्य हृदय में पूर्ण ज्ञान प्रकाशित होगा तो इस प्रकार हमें श्रील प्रभपाद की पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए पूरा विश्वास होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद है भगवान चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि है और वो शिक्षा जो हमको प्रदान करते हैं उससे सर्वजगत है निष्ठा सर्व जगत निष्ठा हो सकते हैं hmm. तो इसलिए हम सर्वप्रथम वैष्णव और गुरु स्तुति करते हैं और विशेषकर श्री रूप सनातन भट्ट राघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दासवाघुनाथ सर्गोस्वामी जंग साबों की स्तुति करते हैं उनकी कृपा कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण यहाँ पर रामचौर राय के रूप में उपस्थित है वो इनकी कृपा है परंतु वो कृष्णा, वो कृष्णा की सेवा प्राप्त करने के लिए वैष्णव की कृपा प्राप्त करने चाहिए और हमें ऐसे ही जीवन व्यतीत करने चाहिए जिससे हम कृष्ण भक्ति में धीरे धीरे अग्रसर हो सकते प्रेम भक्ति है हमारा लक्ष्य वो प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होते हैं वो चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है प्रेम भक्ति और शरणागति शरणागति सिखन से चैतन्य महाप्रभु प्रेम दान किया है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे सफार सद्य दाम सह अतंतर अतंत्र दुर्लभ प्रेम खरी दान शिखाई शरणागति भक्त है चैतन्य महाप्रभु महावधन्य अवतार है सबसे करुणामय अवथर इनके भक्तों पार्षदों और स्वयं का धाम नवदीप धाम के साथ अवतरण किया है और वो अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए है भगवान चैतन्य महाप्रभु शरणागति विधान सिखर शरणागति है आनुकूल्य से संकल्प प्राथिख्य से भाजनम राक्षस्य विश्वास hmm. गुप्त वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कर्फ न्य शरणागति तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब गुरुजन शिष्यों को सिखाते हैं मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपरोक्ष फरोक्ष इसका शिक्षक है मतलब अब यही दर्शन क्या है और उनका चरित्र से भी शिक्षक है अनुकूल से संकल्प हम केवल जो सब कुछ जो अनुकूल कृष्ण भक्ति के लिए हम ग्रहण करेंगे जो प्रतिकूल है हम वर्जन करेंगे हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण भगवान हमारे रक्षक है यदि पूरा विश्व का विनाश होगा तो मैं रक्षित रहूंगा क्योंकि मैं गुरु परंपरा के द्वारा कृष्ण का शरण में हूं तो इस प्रकार भक्तों तो सभी अंतराय सब विपत्ति में भी पूरा विश्वास रखते हैं कि भगवान कृष्ण मुझको रक्षा करते हैं और वे मृत्यु से भी भाई भीत नहीं होते वे जानते हैं कि मृत्यु है केवल शरीर का त्याग करना और मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान कृष्ण का शरण नहीं हूं महात्मा अनास्तु मांग दैविन प्रकृति आश्विता आश्रिता और इसलिए भजंती अन्य मनस अन्य मन एक मन अनन्याश्चित ये सब उपदेश शास्त्र में शास्त्र में निमग्न हो जा शब्दे फैच निष्णा रमन्युप्रय कौन गुरु सब वैष्णव गुरु ही है जो साही सही वैष्णव है तो गुरु ही है वैष्णव स्वच गुरु हो, हु अवैष्णव गुरु न वैष्णव स्वच गुरु हो। एक बहुत दक्ष कृति ब्राह्मण जो सब शास्त्र मंत्र तंत्र सब कुछ जानते है यदि अवैष्णव हो वो अयोग्य है गुरु कार्य करने के लिए और कौन योग्य है एक वैष्णव स्वपक्ष अर्थात चंडाल खुत्र मंग करने वाले यदि उस प्रकार परिवार में जन्म ले है यदि वो वैष्णव है वो व्यक्ति गुरु कार्य करने के लिए योग्य है क्योंकि गुरु कौन है जो परम सत्य की शिक्षा देते है और परम सत्य क्या है कौन है कृष्ण तो सभी वैष्णव गुरु ही है और जो विशेष का प्रवीण है भक्ति तत्व में भक्ति जीवन में तो गुरु कार्य करते है दूसरों को मार्गदर्शन देते है दूसरों का शरण देते हैं तो अनुकूल जैसे विश्वास और गुप्त वर्णंत था ये दोनों का अर्थ लगभग एक ही है भगवान कृष्ण मुझको पालन करते हैं भक्ति जीवन में भगवान मेरा पालक है और त्राता भी है और रक्षक भी है आम्यक्षेप्रो आत्म निवेदन तुम तो, मंथन धन सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित होने चाहे आत्म निवेदन थुआ पौधे करे हो परम सुखी दुख दौड़े गलो चिंतना रहो चौ देखे आनंद देखे पृथ्वीनाथ ठाकुर उनका स्वयं अनुभव कहते हैं कृष्णा को कहते हैं तो आप ने वेदन थोअप दे आपके चरण में आपने निवेदन किया था और उससे परम सुखी हो गए हूं मैं परम सुखी कुछ चिंता नहीं है जब तक हम आत्म वेदन नहीं कहते श्री कृष्ण के चरणों में तब तक हम चिंतित रहेंगे और अशांत हूद सुखम जो अशांत है उस प्रकार का मन में जिसमें शांति नहीं है तो कैसे सुख प्राप्ति होगी यदि एक व्यक्ति के पास असीम धन संपत्ति है और सब कुछ है इंद्रिय सुख के लिए और शारीरिक बाल भी है मानसिक बाल भी है परंतु मन में अशांति है तो सब सुविधाओं, सुख के लिए उपस्थित होते हुए भी वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता और एक व्यक्ति जिनके पास एक नया पैसा भी नहीं है और इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी नहीं है शारीरिक भाव भी नहीं है परंतु मानसिक भाव यही है यही विश्वास है कि कृष्णा भगवान है कृष्ण मेरे रक्षक शरण त्राता ही है तो वो व्यक्ति का मन में कुछ चिंता नहीं रहेगी, वो पूर्ण सुख हो दुख दूर गया सब दुःख जो है हम सब दुखी हैं इस बहुत एक में हम सब दुखी हैं तो कृष्ण भक्ति से आत्म वेदन से हम सुखे होंगे ये सुख का सूत्र है कृष्ण भक्ति खरोबर और सब नीचे और सब मिथ्या है और सब बेकार है कृष्ण भक्ति के अलावा तो आपने क्षेत्र और दायन्य खपण्य इस संस्कृत श्लोक जिसमें ये षड विधा का उल्लेख है उसमें अंतिम विधान है शरणागति का है कार्पण्य अर्थात अतिविनम्रता भक्ति विनोद ठाकुर इस शरणागति विधान के बारे में प्राय पचास भजन रचना की शरणागति के अंग के अनुसार अर्थात संकल्प अनुको संख्या परन्तु वो काल्पण्य दायन्य या विनम्रता जो उस श्लोक में अंतिम है वो भक्तिनाथ ठाकर उसको पहले व्यक्ति अर्थात भक्ति में शुरुवात से दायन भाव होने चाहिए अर्थात ऐसे ही सोचना कि मैं थूची हूं मुझे कुछ शक्ति नहीं है शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन करो मोर आत्मसन इस प्रकार भक्तिनाथ ठाकुर हमको बहुत बहुत अमूल्य शिक्षा देते हैं तो कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए मैं शक्ति और बुद्धिहीन ही हूं अमी अति दीन हूँ ये दायन भाव ही है और गुरु के चरणों में प्रार्थना कहते है करो मोर आत्मस गुरुदेव कृपा बिंदु बिंदुदेव कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए तो यही सब भक्ति तत्व ही है और गुरु जो गुरु है तो भक्ति तत्व शिक्षक ही भक्ति तथा शिक्षा की है उसका मतलब नहीं है कि वो गुरु तो गुरुगिरी करने से शिष्यों का शोषण करते हैं। शिष्य है शोषण नहीं है शिष्य का मतलब जो गुरु का शासन में है परंतु जो गुरु है तो शासन देते हैं माता और पिता जैसे संतानों का भविष्य कल्याण के लिए जिससे वो ही होगा उसलिए शासन देते शासन और शोषण दोनों में अंतर है जो अलग अलग ढंग से दूसरों का कर शोषण करते है वो व्यक्ति तो कभी भी गुरु नहीं हो सकता जो शिष्यों गहन करते हैं उनका उधार करने के वो ही गुरु है और गुरु कैसे उधार करते हैं वो सोचते हैं कि मैं असहाय हूं मैं अयोग्य हूं मैं मेरे गुरु की कृपा से और आदेश से दूसरों को शिक्षा देती हूं परंतु मैं स्वयं अयोग्य ही हूं तो जो सही गुरु है तो कभी भी नहीं सोचते कि मैं गुरु हूं तो वो गुरु का फद लेते हैं दूसरों को शिक्षा देने के परंतु उनका मानसिक स्वभाव है ऐसे ही सोचने कि यही सब शिष्य है यही सब आय है मेरे गुरु की कृपा से जिससे मैं गुरु सेवा में उनको मार्गदर्शन दे सकता हूं तो ये गुरु तत्व बहुत ही गहरा ही है क्योंकि गुरु साक्षात्व न समस्त शास्त्र एक विचार में हरि से अभिन्न है परंतु यदि हम विचार करते हैं कि गुरु स्वयं हरि है तो वो मायावाद होगा ऐसे सोचने से गुरु भक्ति नहीं होती है परंतु की गुरु सामान्य व्यक्ति है ऐसे सोचना वो भी मना है आचार्य मांग भी जाने या भगवान कृष्ण कहते हैं कि समझो आचार्य मुझसे अभिन्न है तो गुरु भगवान से अभिन्न है भिन्न भी है तो गुरु की कृपा से यही सब गहरा तत्व समझना संभव है तो यही सब कहना चाहिए बार बार क्योंकि एक कारण है कि शिल प्रभुपत का थिरुभाग महोत्सव सामने है लेकिन यही सब बात करना तो केवल समय के प्रसंग नहीं है तो पूरे साल में पूरे जीवन में यही सब चर्चा करनी चाहिए गुरु यही गुरु गुरु का नाम में बहुत कुछ जो चलते है वो आदर्श वैष्णव धर्म के अनुसार नहीं है तो हमें बहुत तत्पर होने चाहिए क्योंकि हमें शास्त्र से हमें करना है गुरु के चरण में शरणागत होना, परंतु पहले हमें देखना चाहिए वो व्यक्ति का चरण में शरण लेने से थान होगा कि नहीं तो जो गुरु का पद लेते दूसरों का शोषण करने के लिए वो व्यक्ति कभी भी गुरु नहीं हो सकते और क्या है माया का प्रभाव ऐसे है कि कुछ लोग जो गुरु कार्य ग्रहण कहते हैं दूसरों का कल्याण करने से तो माया का प्रभाव से अवसर मिल के दूसरों का शोषण करने के लिए तो शोषण कहते हैं तो इसलिए हमें श्रद्धावान होने चाहिए परंतु वो श्रद्धा तो अंधा श्रद्धा नहीं होनी चाहिए तो भगवान से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान मैं अंधा जैसे हूं मैं नहीं जानता हूँ कैसे आपके प्रार्थन आप कौन है कैसे आपकी सेवा कर कुछ भी नहीं जानता तो मुझे ऐसे शार दीजिएगा जिससे मेरा परम कल्याण हो सकते जिससे मैं आपके चरण थल के समीप आ सकते सेवा करने के लिए तो ऐसे व्यक्ति जो पूरा हृदय का अंदर से प्रार्थना करते हैं ऐसे व्यक्ति भगवान की कृपा मिलते ब्रह्मांड भ्रम थे भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता भी भगवान की कृपा से भगवान जो अंतर्या में है तो उनकी प्रेरणा से एक भाग्यवान जी एक सदगुरु का शरण मिलते और वो गुरु का मार्गदर्शन से वो गुरु की कृपा से भक्ति लता बीज मिल जाते जिससे भक्ति होती है तो इस प्रकार कृष्ण की कृपा से हम गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हम कृष्ण भगवान को मिलते हैं तो ये सब भक्ति थर् तो सीखने चाहिए और विशेष करके श्रील प्रभुपाद जो गुरु थे सामान्य गुरु तो नहीं थे गुरु जो कभी भी सामान्य नहीं है कि उनकी आचार्या मांग भी जानया आचार्य भगवान से अभिन्न है परंतु कुछ है जो गुरु ही है जो निश्चय ही अति अद्भुत भक्ति सेवा करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्य वाणी थी पृथ्वी थे आचे ज्योति नागर आदि गर्म सबसे प्रचार हो इस कृष्ण भक्ति मेरा नाम का प्रचार सर्व पृथ्वी में सर्वव्यापी हो जाएगा श्रील प्रभुपात का योगदान से ऐसा हो रहा है तो अभी इस कृष्ण भक्ति आंदोलन का विस्तार और भी ज्यादा हो रहा है हमको समझना चाहिए कि ये सब शिल प्रोपर की कृपा से संभव है सब कुछ जो होते है इस कृष्ण भक्ति आंदोलन में सब कुछ जो है जो होने चाहिए सब शिल प्रवट की कृपा संभव है और यदि हम विचार करते हैं, मैं पचा करता हूँ मैं भी गुरु हूँ मैं इतना सब पचा करता हूँ इतना सब मंदिर स्थापन करता हूँ इतने शिष्यों को बनाता हूँ तो ऐसे पागलपन में हमारी स्थिति क्या होगी पुनार मुसिक हो बाबा हम मुशी जैसे था छुअ जैसे शिव की कृपा से हम अभी शेर जैसे होना का अब सामने तो यादि हम सोचते मैं इतना बड़ा हो गया हूं मैं गुरु से बड़ा हूं तो गुरु की कृपा से जैसे हम छुअ जैसे था और अभी शहर जैसे है तो वापस हम गुरु की कृपा <laughs> तो से बन जाएगा तो सबका शहर जैसे होना चाहिए पृथ्वी थे आज से जो तो नागर आदि ग्राम सभा नाम तो इसका मतलब क्या है सभी शहर में एक शहर होना चाहिए भक्तिमान लायन गुरु जैसे आचार्य खेसर तो सभी नागर सभी गाउन में भक्ति प्रचार होने चाहिए तो उससे हमें तत्व हमें व्यस्त हमें उत्साही होने चाहिए भक्ति प्रचार करने में परन्तु पहला विचार है कि सत सिद्धांत के अनुसार प्रचार करना चाहिए यदि कृष्ण भक्ति आंदोलन का विस्तार होता है परंतु वो पूरा सिद्धांत के अनुसार वो माएक विस्तार होगा वो विस्तार से वास्तविक भक्ति नहीं होती जैसे स्कन से बड़ा है बहुत जिनमें लाख लाख तथा कथित शिष्य है तो यदि हम सस्ता प्रचार प्रचा कहते तो हम ऐसे सस्ता शिशों मिलेंगे जैसे खेरा ही और हीरा ही के कस्टमर कम है लेकिन एक हीरा तो क्रॉक और खेरा से दामी है तो ये कृष्ण भक्ति वास्तविक वस्तु ही है जो श्रीमद भागवत नहीं प्रचारित है वस्तु शिवदम था प्रचार ये कृष्ण भक्ति ही है इसमें कुछ चीटिंग नहीं है धर्म फ्रोजित अत्र परमो निर्मत सदान सता इस कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रयास से लोग जो इच्छा द्वेश द्वंद्व द्वंदव न भारत सार्वभूतानी संगमोहम सार्ग या थी परम हम, हम स, सब जो आया है इस भौतिक संसार में भौतिक इच्छाएं से द्वेष करने से मोहित होने से हमको परम निर्मत् साधु बनाना का प्रयास श्रीमद भागवत के अनुसार ही है तो कैसे संभव है तीनों हीनो जतो छिलो हरि नाम उधर चेतो दर्पण मार्जन हरि कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन से हृदय मार्जन होने से होते हैं तो कीर्तन खन्य हे श्रवण खन्य है श्रवण है, है भगव गीता यथारूप श्रीमद भागवत यथारूप वैष्णव सिद्धांत के अनुसार तो ये सब कह तत्व सब कुछ शिल प्रभपात और शिल प्रभपात के सही अनुयायी के अनुसार हमको समझना चाहिए और दूसरों को समझाना यही शिल प्रोपात का उद्देश्य है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे तो अभी नागर संकीर्तन कृष्ण बाणा कृष्ण संगोपांगास्वर्षद यज्ञाई संकीर्तनाय यजंती सुनेध अभी आप सब सुमेद जन यज्ञ करेंगे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ हरे नाम हरे नाम हरे नाम ऐ बलम खास्ते नास्ते नास्तेरण्य था हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम और लगते सबका जनख पहले थोड़ा करना, जल फान खाई